अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय खंड का विचार आज प्रारंभ होना है प्रथम खंड के अंतिम मंत्र से आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए ये बताया जा रहा है प्रथम खंड का अंतिम मंत्र और द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र इन दो मंत्रों के द्वारा कि वेद के द्वारा प्रतिपादित अभ्युदय तथा निश्रेयस जो दो प्रकार का फल है अभ्युदय है उत्कर्ष उत्कर्ष और निश्रेयस है मोक्ष और इन दोनों का साधन आत्मज्ञ की सेवा है आत्मज्ञ की सेवा से अभ्युदय चाहने वाला अभ्युदय प्राप्त कर सकता है मोक्ष चाहने वाला मोक्ष प्राप्त कर सकता है आत्मज्ञ की सेवा में उभय फल साधनत्व बताया जा रहा है आत्मज्ञान की विशेषता के रूप में ये आत्मज्ञान की महत्ता है प्रशंसा है कि आत्मज्ञान जिसे हुआ उसकी सेवा उभय प्रकार का फल प्रदान करती है आत्मज्ञ में और अज्ञानी में से यह अज्ञानी की सेवा में क्यों विशेषणी है अभ्युदय और मोक्ष रूप फल प्रदायकत्व अज्ञानी की सेवा में क्यों नहीं है और ज्ञानी की सेवा में ही यह क्यों आया तो ज्ञानी और अज्ञानी इनमें अंतर विशेषणों का है एक का विशेषण है आत्मविषयक अज्ञान और वो जिसमें है उसे कहा जाएगा अज्ञानी उसकी सेवा में अभ्युदय साधनत्व मोक्ष साधनत्व नहीं है और आत्मज्ञ है आत्म विषयक ज्ञानवान उसकी सेवा में ये है बाकी मानव शरीर रूप उपाधि से विशिष्ट दोनों है चैतन्य स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं दोनों की जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है उसमें कोई अंतर नहीं तो क्या अंतर है कि एक कार्यक्रम तो उपहित तो चैतन्य रूप आत्मा की सेवा से अभ्युदय और मोक्ष उभय में से अन्यतर फल प्राप्त हो रहा है और एक की सेवा से नहीं हो रहा है तो मानना पड़ेगा विशेष तो वही ज्ञान और अज्ञान यही है तो जिस विशेषण के रहने से विशिष्ट में विशिष्ट की सेवा में माना जाता है उभय फल साधनत्व और जिस विशेषण के न रहने से अभाव होने से उभय फल साधनत्व नहीं आता माना जाएगा उसी विशेषण की वह महत्ता है तो आत्मज्ञान की महत्ता है कि आत्मज्ञान का भूत जो ज्ञानी हैं उसका अर्चन सेवा उसकी उभय फल का साधन बनती है यह आत्मज्ञान की महत्ता है इस प्रकार आत्मज्ञान की महत्ता यानी प्रशंसा के लिए ये दोनों मंत्र हैं उनमें से जो द्वितीय प्रथम खंड का अंतिम मंत्र है उसकी चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं जो द्वितीय मंत्र हैं द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र पड़ेगा आत्मज्ञान के प्रशंसक के दोनों मंत्र हैं प्रथम खंड का अंतिम मंत्र अभ्युदय साधनत्व तो बताता है आत्मज्ञान आत्मज्ञानी की सेवा में निश्रेष साधनत्व तो बता रहा है आत्मज्ञ की सेवा में यह द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र इस मंत्र की मंत्र का अवतरण भाष्य है इसे देखिए तत पूजा असौ तत यानी उसे तस्मा कारण ततः शब्द काम पूजा पूजा योग्य है अर्चना योग्य है शव्य है शव्य ही है किसका तो केवल अभ्युदय काम जो है ऐश्वर्य काम जो है उसी का शव्य है ऐसा नहीं अपितु मुमुक्षु का भी शव्य आत्मज्ञ है असौ शब्द से आत्मज्ञ को लेना तो असो ये सर्वनाम है आत्मज्ञ का परामर्शक है तो आत्मज्ञ ततः यानी उस कारण से भी पूजारह हैं यानी सव्य ही है मुमुख सु ऊपर से जोड़ देना मुमुख सुनापी जैसे अभ्युदय काम काम का सभ्य है आत्मज्ञ ऐसा मुमुक्सुका भी शव्य आत्मज्ञ है ततः शब्द से ग्राह्य जो हेतु है उसे ही बताने के लिए यहाँ यशवात शब्द का प्रयोग है का अर्थ है जिस कारण से और यशमास शब्द होता है प्रसिद्ध अर्थ का परामर्शक वो जो प्रसिद्ध अर्थ है उसे बता रहा है यह मंत्र कि मोक्ष की भी साधन आत्मज्ञ की सेवा है जिस कारण से उस कारण से मोक्ष चाहने वाले का भी शव्य आत्मज्ञ हो जाएगा यह अर्थ निकलेगा तो मोक्ष प्राप्ति और आत्मज्ञ की सेवा में साध्य साधन भाव जिस कारण से है यस्मा का अर्थ निकलेगा जिस कारण से निश्रेयस शब्दित मोक्ष का साधन आत्मज्ञ की सेवा है ततह उस कारण से आत्मज्ञ मुमुक्षु का भी शव्य है सेवन अरह है पूजाह का अर्थ कैसे आत्मज्ञ की सेवा और मोक्ष इनका कार्य कारण भाव है इसे स्पष्ट किया जा रहा है प्रथम मंत्र से ये मोक्ष प्राप्ति और आत्मज्ञ की सेवा इनमें बताया जा रहा है कार्य कारण भाव तो प्रथम मंत्र का उच्चारण कर ले लें परमं ब्रह्म ब्रह्मधाम यत्र यम भाति उपासते शुभ्रपाससतेषंका ते, ते शुक्रमेतदर्तं धीरा तो स वेद परम ब्रह्मधाम इसमें स ये सर्वनाम यह अर्थ में है तो यह इस अर्थ में स को लेना तो यह यानी जो ये तत्त ब्रह्म ब्रह्मधाम वेद शब्द का अर्थ है जानाति विद ज्ञाने धातु से वेद बना है वेत्ती अर्थ में वेद और वेद का अर्थ निकलेगा जानाति और जानाति का करता है वेद का करता है यह स अर्थ है यह हाँ यत अर्थ यत अर्थ में का प्रयोग है और वेद का कर्म है ब्रह्म ब्रह्म के विशेषण है परम और धाम और येतत ते नाम भी ब्रह्म का ही परामर्शक हैं प्रकृत अर्थ का तो पूर्व प्रकरण में वर्णित जो ब्रह्म है वह येशो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि में सूक्ष्म तथा निर्विकार चेतन के रूप में बताया गया जो आत्मा उसका परामर्शक है ये तत्त शब्द तो येतत तत्त यानि लक्षणम भाष्य में ये शब्द का अर्थ करेंगे भाष्कर भगवान यथोक्त लक्षणम यथोक्त लक्षणम यानि जो अत्यंत सूक्ष्म तथा निर्विकार चिदानंद रूप है वह एक तत्त शब्द से परामृष्ट है और ब्रह्म है और परम यानी उत्कृष्टम परमम का अर्थ है उत्कृष्ट तो उत्कृष्टम तो किससे उत्कृष्ट उत्कृष्ट का अर्थ है विवेचित विविक्त किससे विविक्त तो जो उपाधि है कार्य कारण रूपा क्षर अक्षर पुरुष रूपा जो उपाधि उस उपाधि से परम उपाधि से परम यानी उत्कृष्ट उपाधि के जुड़ते ही उपाधि के गुण दोषों से युक्त हो जाता है शबल ब्रह्म जब संसर्ग संसर्गाध्यास होता है ब्रह्म का चेतन का कार्य कारण उपाधि के साथ तो उपाधि के गुण दोष रूप जो धर्म है वह चेतन रूप धर्म में आरोपित होता है धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है धर्मी है कारण उपाधि और आत्मा चेतन और इन दोनों का धर्म अध्यास होता है पहले कार्य कारण उपाधि का स्वरूप अध्यास और संसर्गाध्यास चेतन के साथ आत्मा के साथ और आत्मा का आविद्यक तादात्म्य संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास नहीं तो ये हुआ धर्मी अध्यास और धर्मी अध्यास हुआ तो फिर जो उपाधि के धर्म हैं गुण दोष उनका आरोप होता है आत्मा में और आत्मा के जो धर्म हैं सत्यत्व चिद्रूपत्व इत्यादि उनका आरोप होता है कार्यक्रम संघात रूप अनात्मा में तो ये धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास तो अशुद्धि ब्रह्म में स्वतः है नहीं और उपाधि में अशुद्धि है तो उपाधि की अशुद्धि रूप धर्म ब्रह्म में आरोपित होता है तो उपाधि जैसे हैं निकृष्ट ऐसा ब्रह्म भी निकृष्ट प्रतीत होता है उपाधि में तारतम्य है हिरण्य की उपाधि उत्कृष्ट है संसार में सबसे तो हिरण्यगर्भ उपाधिक ब्रह्म उत्कृष्ट प्रतीत होता है उनकी अपेक्षा विराट की उपाधि निकृष्ट है तो विराट उपाधिक ब्रह्म हिरण्यगर्भ की अपेक्षा निकृष्ट प्रतीत होता है और भी फिर नीचे नीचे आते जाओ बृहस्पति इंद्र अन्य देवता गंधर्व मनुष्य और मनुष्य से की अपेक्षा नीचे पक्षी पशु आदि तो स्थावर पर्यंत ये उत्तर उत्तर निकृष्ट होते जाते हैं तो निकृष्ट प्रतीत होता है चेतन लेकिन इन सारी उत्कर्ष अपकर्ष धर्म से युक्त जो उपाधिया हैं, इन उपाधियों से विविक्त जो चेतन है उस चेतन को मात्र देखते हैं तो नहीं उसमें उत्कर्ष अपकर्ष होता है इसलिए ये बताया गया कि वह ब्रह्म परम है उपाधि उपाधिकृत जो निकृष्टता सोपाधिक में प्रतीत होती है उस निकृष्टता से रहित है निरपेक्ष उत्कर्ष युक्त है साथ ही उत्कर्ष उसमें नहीं है किसी की अपेक्षा उत्कृष्ट ऐसा नहीं अपितु वह स्वतः निरतिश उत्कर्षवान है उसे कहा जाता है परम ब्रह्म कार्य कारण उपाधि ब्रह्म की अपेक्षा भी परम ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म और वो धाम है का अर्थ है स्वयं प्रकाश है धाम शब्द का अर्थ होता है शुद्ध और यहाँ धाम शब्द का अर्थ आश्रय ले रहे हैं धाम शब्द का अर्थ प्रकाश भी होता है लेकिन प्रकाश ये अर्थ लेना है उससे शुभ्रम शब्द से भाति शुभ्रम से इसलिए धाम शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ पर आश्रय उसका आश्रय नहीं आश्रय खाली धाम शब्द का अर्थ है आश्रय तो किसका आश्रय तो अध्यस्त का आश्रय यानी अधिष्ठान और अध्यस्त है ये जो संसार कार्य कारणात्मक वो अध्यस्त है ना, उसका धाम यानी आश्रय धाम शब्द का अर्थ है आश्रय तो किसका आश्रय तो भाष्य में भाषकर भगवान कहेंगे सर्वाभिष्ट आश्रय जो समस्त अभिष्ट पदार्थ है उन समस्त अभिष्ट पदार्थों का आश्रय ये धाम शब्द का अर्थ निकलेगा तो आहि सर्वधाम सर्व अभीष्ट पदार्थ धाम यानी आश्रय तो सर्व अभीष्ट पदार्थ हैं आहिक पारलौकिक भेद से दो प्रकार के आहिक अभीष्ट पारलौकिक अभीष्ट अभीष्ट होता है सुख तो अहिक विषयजनित सुख और पारलौकिक विषय जनित सुख और ये सातिशय सुख है और ये सातिशय जितने भी सुख हैं वह आनंद मीमांसा में बताए गए वो निरतिशय जो सुख है आत्मानंद उसमें निहित है इसलिए गीता में कहा गया यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः द तो दके तावान वेदेश ब्राह्मण ब्राह्मणस्य बीजानत तो बीजानत ब्राह्मण है, है ब्रह्मज्ञ और ब्रह्मज्ञ को ब्रह्मज्ञान के फल के रूप में जो आत्मानंद प्राप्त है उस आत्मानंद में कहते वे सब लौकिक आनंद सर्वा सर्वाभीष्ट पदार्थ शब्द से कहे गए सर्वकाम शब्द से कहे गए स्थित है नीत है वे उसी आनंद की एक एक मात्रा हैं। तो जिसके पास बहुत बड़ा जलाशय है उस जलाशय में वो सारे कार्य कर सकता है पीने के पानी का भी उपयोग कर सकता है शुद्ध जल हैं जलाशय हैं तो कपड़े धोने के लिए भी उसी का उपयोग कर सकता है क्योंकि विशाल है और पशुओं को पिलाने के लिए भी उसी से उपयोग ले सकता है खेती के लिए भी उसी का उपयोग कर सकता है लेकिन जहाँ पर इतना बड़ा जैसे नदी आदि नहीं है बारो महीना बहने वाली तो नदी किनारे के गांव तो उसी नदी में से पानी भी अपने पीने के लिए भरते हैं कपड़े भी उसी में धोते हैं जानवरों को भी पिलाते हैं जानवरों को भी नहलवाते हैं स्वयं भी नहाते हैं और खेती आदि के लिए भी पानी का प्रयोग करते हैं और जिन गांवों में ये ऐसी नदियां नहीं हैं शुद्ध जल से प्रवाहित होने वाली तो वहाँ तो बारिश का पानी एकत्रित करते हैं छोटे छोटे तालाबों में अलग अलग और उसमें से किसी तालाब को निश्चित करते हैं गाँव वाले कि इससे इसका पानी तो केवल पीने के लिए उपयोग में लेंगे इसके पानी से केवल मनुष्य नहाएंगे इन पानियों को इस तालाब के पानी से पशुओं को पिलाएंगे नलवाएंगे तो अलग अलग तालाब होता है तो जिस कार्य के लिए जो नियुक्त है तालाब निश्चित किया गया है उसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं और वो सारे प्रयोजन छोटे छोटे तालाबों से संपन्न होने वाले नदी किनारे के गांव वाले के संपन्न होते एक जो बारह महीना अच्छे जल से परिपूर्ण नदी बहने वाली है उसी से ऐसे आत्मज्ञान का आत्मज्ञान उस नदी के तरह है और उसका फल से आनंद और उस से आनंद की उपलब्धि जिसको है उसे हिरण्यगर्भ का आनंद भी प्राप्त है इंद्र का आनंद भी प्राप्त है गंधर्वों का आनंद भी प्राप्त है मनुष्यों का आनंद भी प्राप्त है और पशु पक्षी आदि को होने वाला जो साथी से आनंद है वो भी प्राप्त है इसलिए कि महान आनंद है उसमें ये सारे छोटे छोटे आनंद निहित हो जाते हैं जिसके पास एक अरब है उसके पास करोड़ भी हैं लाख भी हैं हजार भी हैं सौ भी हैं क्योंकि अरब में इन सब का छोटी संख्या बड़ी संख्या में अंतर्निहित होती है ना। तो ऐसे अरबों खरबों स्थानीय हैं निरति से आनंद और वह उपलब्ध हैं जिसको उसमें सब निहित माने जाते हैं तो धाम शब्द का अर्थ है आश्रय और किसका आश्रय तो सभी अभिष्ट का आश्रय सर्व आश्रय ये धाम शब्द का अर्थ भस्कर भगवान करेंगे तो सर्व काम शब्द से लेंगे संसार अंत पाती सभी सुख और उनका आश्रय अनेवे सब विषय सुख इसी में अंतर्निहित है इसलिए इसे आश्रय कहा जा रहा है तो परम ब्रह्म ये येतत यथोक्त लक्षणम यह वेद ऐसान्वय करना जो जानता है समस्त सांसारिक सुख जिसके अंदर समाये हुए हैं ऐसा निरति से आनंद स्वरूप उपाधि मात्र से विविक्त ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर लेता है जो उसे कहा गया स वेद परमम तत्परम ब्रह्मधाम शब्द से वह निरति से आनंद मैं हूं चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम के अनुसार जो जानता है अनुभव करता है जिस ब्रह्म का अनुभव किया जा रहा है वह ब्रह्म कैसा है तो केवल सारे निरति से आनंद स्वरूप मात्र है ऐसा नहीं वह सत है और चित्त भी है। सत चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है मय के रूप में इसलिए धाम शब्द से तो आनंद रूपता बताई गई सर्वाभिष्ट आश्रय है ना? का मतलब है संसार के सारे सुख उसमें स्थित है, निहित है। का अर्थ है वह निरति से आनंद स्वरूप है उसके अंदर सारे आन, संसार के सुख समाहे हुए हैं तो यह आनंद रूप है धाम शब्द से बताया गया विश्वम यत्र विश्वम निहितम इस वाक्य से बताया जा रहा है कि वह सदरूप है यत्र यानी यश्मिन ब्राह्मणी विश्वम यानी समस्त जगत विश्वशब्द से लेना सारा जगत यनि जिस ब्रह्म में निहित यानी स्थित यानी कल्पित अध्यारोपित तो ये सारा कार्य कारणात्मक जगत जिसमें निहित हैं यानी स्थित हैं अर्थात स्वतः मृषा होता हुआ भी जिसकी सत्ता लेकर के अमृषासा प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म है तो वो स्वतः सत्ताक है सदरूप है जो मृषा कार्य कारणात्मक समस्त जगत को मृषा होता हुआ भी अमृषासा दिखा रहा है मिथ्या होता हुआ भी सत्सद दिखने में निमित्त बन रहा है वह स्वतः सद्रूप है ये निश्चित होगा ना, स्वतः शीतल जल में भी दाहकत्व जिसके सन्निधि से आ रहा है वह अग्नि स्वतः दाहक है उसका दाहक स्वरूप है ऐसे कार्यकारणात्मक सारा विश्व यानी जगत मिथ्या है और वो जिसके सन्निधि से सत प्रतीत हो रहा है जिसमें प्रतिष्ठित होने से सत्सा दिखता है वह स्वतः सदरूप है इस दृष्टि से यहाँ पर यत ब्रह्म की सदरूपता के लिए ये विशेषण हुआ कि यत्र यम निहित तत् सद्रूपम ब्रह्म यह यो वेद ऐसा लगाना जो आत्मरूप से जानता है तो आनंद रूप हुआ धाम शब्द से बताया गया सदरूप है ब्रह्मा इसे यत्र यम निहितम से बताया गया और शुभ्रम भाति इससे चिद्रूप बताया जा रहा है शुभ्रम यानि शुद्धम भांति यानि स्वयन आत्मना भाति स्वयं ही भास रहा है वो जो शुद्ध चिद्रूप है वह स्वयं प्रकाश है कार्थ चेतन है शुभ्रम भाति से बताया जा रहा है कि वह स्वतः ज्ञान स्वरूप है चेतन है तो इस प्रकार सत चीत और आनंद रूप जो परम ब्रह्म है, उसे आत्मरूप से यो वेद जो जानता है अनुभव करता है वह आत्मज्ञ है और उस आत्मज्ञ पुरुष को बताया जा रहा है उपासते के कर्म के रूप में उत्तरार्ध में जो पहला पद है ना उपासते क्रिया पद है उसका कर्म है पुरुषम यानी तम पुरुषम तम शब्द का अध्यय करना अपरुष के साथ जोड़ना और यदोर नित्य संबंध के अनुसार जो यह शब्द से ग्राह्य है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभविता ज्ञानी उसे यह शब्द से लिया जा रहा है यह वेद सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाला हो गया आत्मज्ञ और तम पुरुषम अने वो जो पूर्ण पुरुष है आत्मज्ञ उस पूर्ण पुरुष आत्मज्ञ का उपासन करता है करते हैं उपासते बहुवचन है उसका करता है ये तो जो हो, संसार अंतपाती अभ्युदय भूति काम शब्द से कहे गए अभ्युदय काम ऐश्वर्य चाहने वाले संसार अंतपाती सुख चाहने वाले उत्कर्ष चाहने वाले तो भूति काम है जो पूर्व मंत्र में बताए गए तो जो भूति काम नहीं है उन्हें अकाम शब्द से लिया जा रहा है अकामा का है संसार अंतपाती जो उत्कर्ष हैं विषय सुख हैं तद विषय को कामना से रहित वैराग्यवान लेकिन अज्ञानी है तो कोई न कोई कामना जरूर रहेगी भले ही संसार अंतपातीशय सुख की कामना नहीं है लेकिन निरतिशय सुख उन्हें अनुपलब्ध है तो निरतिशय सुख ब्रह्म है वही मोक्ष है, और उसे जो चाहते हैं उन्हें यहाँ पर ये अकामा शब्द से लेना सांसारिक सुख के प्रति वैराग्यवान विगत तृष्ण और मात्र मोक्षेक कामना वाले मुमुक्षुजन ये अकामा शब्द से ग्राह्य है मुमुकसव तो ये मुमुकसव तम पुरुषम उपासते सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाले ज्ञानी की उपासना करते हैं सेवा करते हैं उपासत्य यानि सेवंते ये मुमुख सभा जो मुमुक्षुजन ब्रह्मज्ञ की सेवा करते हैं उन्हें आत्मज्ञ की सेवा के फल स्वरूप क्या मिलता है तो, तो वो जिसको चाहते हैं वो मिलता है तो क्या चाहते हैं मुमुक्षु हैं तो मोक्ष चाहते हैं मुमुक्षु है, कहते हैं मोक्ष चाहने वाले को उन्हें मोक्ष मिलता मोक्षय है मोक्ष है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का अभाव जन्म मृत्यु का अभाव तो इस शरीर से शरीर से रहित होने पर इस शरीर के छूटने पर फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता पुनर्जन्म का जो कारण है उस पुनर्जन्म के कारण की निवृत्ति होती है पुनर्जन्म के कारण की निवृत्ति हुई का मतलब है आत्यंतिक संसार की निवृत्ति हो गई जन्म मरण ही संसार है बार बार जन्मना नरना यह है संसार और उसके कारण सहित तो उस बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति मानी जाती है आत्यंतिक निवृत्ति ये मोक्ष हैं यह मोक्ष उन्हें प्राप्त होता है आत्मज्ञ की उपासना के फल स्वरूप। इसे कहा जा रहा है कि ते ते यानी उपासका उनका उपास्य कौन है उपासक यानी सेवक और उनका उपास्य से यानी सेव्य कौन है तो तम पुरुषम शब्द से ग्राह्य आत्मज्ञ तो आत्मज्ञ के सेवक ते शब्द से ग्राह्य हैं, जिनको ये अकामा शब्द से लिया गया था जो ये कामा है मुमुक्षु और उनमें विशेषता बताई गई कि वे सेवक हैं किसके सेवक हैं तो पुरुष पुरुषम उपासते। यानी आत्मज्ञ की उपासना कर रहे हैं तो अर्थ जो आत्मज्ञ के सेवक मुमुक्षु हैं ऐसे मुमुक्षु ते शब्द से ग्राह्य है खाली मुमुक्षु ही नहीं मुकु यहां पर मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में जो आत्मज्ञ की सेवा बताई जा रही है उस आत्मज्ञ की सेवा से युक्त मुमुक्षु ते शब्द से ग्राह्य है जो मुमुक्षु आत्मज्ञ के सेवक हैं वे मुमुक्षु क्या करते हैं तो कहते हैं ये तत्त शुक्रमते अतिवर्तन्ति धीरा शब्द है ते के साथ अन्वित होगा धीर यानी विवेकी ना उन्हें विवेकी माना जाएगा यानि जिसकी सेवा कर रहे हैं उस शव्य की सेवा करते करते शव्य रूप बन जाते हैं शव्य जैसा ऐसा बन जाते हैं तो शैव्य कैसा है आत्मज्ञ है तो आत्मज्ञ की सेवा करते करते इनमें भी आत्मज्ञान आ जाता है तम यथा यथा उपासते तदेव भवती है ना। तो आत्मज्ञ की सेवा करने वाला अपने सेव्य आत्मज्ञ के तरह ही धीर हो जाता है तो धी है आत्मज्ञान और रत्यय है मत्वर्थीय आत्मज्ञानवान तोते धीरा संत तो धीरा संत का अर्थ है आत्मज्ञ संता। उन्हें आत्मज्ञानी के अनुग्रह से अंदर से अभानापादक आवरण की निवृत्ति कराने वाला आत्मसाक्षात्कार हो जाता है तोते धीरा संत आत्मज्ञ की सेवा से आत्मज्ञानी बनकर के इसलिए कहा जाता है न कि गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं रखता गुरु बनाता है स्वयं का स्वरूप बनाता है पारस तो लोहे को सोना बनाता है पारस नहीं बना सकता और कल्प अपने सानिध्य में बैठे हुए व्यक्ति की जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकता है इच्छा के अभिष्ट अर्थ को प्राप्त करा सकता है कल्प वृक्ष नहीं बना पाता कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई ऐसी काम ना कर ले कि मैं कल्प वृक्ष बनू तो बना देगा लेकिन ऐसा नहीं होता कहते इसलिए तो शास्त्रों ने कहा कि कल्प वृक्ष की भी उपमा नहीं होती पारस की भी उपमा नहीं होती वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता हो तो बाकी इच्छाएं तो पूरी करता है तो लेकिन आत्मज्ञ अपने शव्य को आत्मज्ञ बना देता है इस दृष्टि से ये विशेषण है श्रुति में कि धीरा तो ते यानी आत्मग्य उपासका, सेवका, धीरा सत यानी आत्म सत आत्म होकरीज शुक्रतिवर्तं तो ये यानी प्रसिद्ध शुक्र यानी नृबीज का अर्थ है इस शरीर का जो उपादान कारण है वह स्थूल शरीर का उपादान कारण है अन्न के माध्यम से जो भूत सूक्ष्म पिता के द्वारा भक्षित और माता के द्वारा भक्षित अन्न से संस्लिष्ट होकर के माता पिता के शरीर में गया और फिर सप्त धातु क्रम से वह अंतिम धातु के रूप में परिणत हुआ अन्न जिससे संश्लिष्ट हैं वह जन्म लेने वाला जीव उसकी उपाधि सूक्ष्म शरीर जिससे परिवेष्टित हैं वह उस भूत सूक्ष्म वह भूत सूक्ष्म ओ माता पिता के सप्तम धातु से संश्लिष्ट हो जाता है और फिर वह जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है ये मानव शरीर का निर्माण होता है वो भूत सूक्ष्म ही एक प्रकार से पंचम आहूति होने पर बन जाता है मानव शरीर पुरुष नाम वाला हो जाता है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में बताया न तो वो जो भूत सूक्ष्म वो तत्व है सूक्ष्म शरीर के तरह तो सूक्ष्म शरीर जैसे वही बना रहता है जब तक महाप्रलय में भी प्रत्येक प्राणी का अपना अपना उपाधिभूत जो सूक्ष्म शरीर हैं वह संस्कारात्मना अलग अलग ही रहते हैं प्रकृति में एक नहीं होते महाप्रलय में भी अलग अलग संस्कारात्मना संस्कारों का पुंज माना गया है प्रकृति को और वे संस्कार कौन से हैं तो जीवों के बहुत ही सूक्ष्म और संस्कार होता है और जितने जीव वे सबके सब संस्कार संस्कारात्मना प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और जब प्रलय के बाद में संसार भावी कल्प होना होता है उस समय फिर वे प्रकट हो जाते हैं और फिर अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म प्रारब्ध बन करके फल देने के लिए अभिमुख होते हैं उनका फलोपभोग जिन कार्यक्रम संगातों में हो सकता है ऐसे कार्यक्रम संघात के रूप में उसका उपाधि भूत भूत सूक्ष्म प्रकट होता है और फिर उस कार्यक्रम संघात में सूक्ष्म शरीर अपने अपने गोलकों में जाकर के सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व कार्यरत हो जाते हैं वो गर्भ में ही जैसे जैसे विकास हो जाता है भूत सूक्ष्म का जो कार्यभूत स्थूल शरीर का निर्माण होता जाता है तो एक एक का गोलक जैसे जैसे बनता जाएगा वह वह तत्व गर्भ में ही कार्य करना प्रारंभ कर देता इसलिए गर्भवास में जो सुख दुख होने हैं उसकी भी अनुभूति होती है ना। वहाँ मन भी विकसित होता है जैसे हृदय रूप गोलक बन जाता है गर्भ में तो फिर मन काम करना शुरू कर देता है तो मन से उसे फिर सुख दुख की अनुभूति भी होती है इसलिए गर्भ में ही कहा जाता है प्रार्थना भी करता है गर्भ में वामदेव जी जैसे महापुरुष यदि जाते हैं भावी प्रतिबंध के कारण प्रारब्ध के कारण तो उन्हें वहाँ पर जैसे ही प्रतिबंध गर्भ में सुख दुख भोगने का प्रारब्ध रूप समाप्त हो जाता है ब्रह्मज्ञान भी हो जाता है गर्भ में रहते हुए ही तो वहाँ पर जीवन मुक्ति की अनुभूति कर लेते हैं और प्रकट होते हैं तो अपनी सर्वात्मता को प्रकट करने वाला मंत्र बोलते रोते गाते नहीं हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अंतिम जन्म है हमारा वो मैं तो अजन्मा हूं हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ ये का सब का शब्द जो है मेरे में अध्यस्त है ऐसी अनुभूति होगी ना उनकी और जो अज्ञानी है वो जीवों को परम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि इस दुख स्थान से हमको एक बार निकाल लो फिर आपका ही भजन हम करते रहेंगे ये सब बताता है कि गर्भ में जैसे जैसे भूत सूक्ष्म स्थूल शरीर के रूप में विकसित होता जाता है तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती जिस जिस तत्व का गोलक विकसित होता है वह वह तत्व काम करना शुरू कर देता है और पूर्ण शरीर बनने के बाद में सभी तत्व काम कर लेते हैं सूक्ष्म शरीर अंत पाती सत्र के सत्रह फिर अपना उसका जन्म होता है और ये संसार चलता रहता है तो शुक्र शब्द से वो भूत सूक्ष्म लेना है जो संश्लिष्ट हुआ है सप्त धातुवात्मक ये जो शरीर है उस शरीर में अंतिम धातु के साथ संश्लिष्ट भूत सूक्ष्म वो शुक्र शब्द से लेना वो उपादान कारण है स्थूल शरीर का और उसका अतिक्रमण कर लेते हैं अतिवर्तनती काती हैं अर्थ हैं कि अतिक्रमण कर देते हैं का अर्थ है वह उनका समाप्त हो जाता है किनका जो धीर है उनका धीर का मतलब ब्रह्मज्ञ आत्मज्ञ अरे वे आत्मज्ञ कैसे हुए तो ते यानी उपासका आत्म उपासक बने पहले आत्मउपासक उपासना ने उन्हें आत्मज्ञ उपासकों ने आत्मज्ञ उपासना ने उन्हें आत्मज्ञ बना दिया जैसा उपास्य होगा ऐसा ही उपासक बन जाता उपास्य आत्मज्ञ है तो उपासक भी उपासना के परिपाक काल में आत्मज्ञ बन जाएगा और आत्मज्ञ हुआ तो आत्मज्ञान जो संसार का उपादान कारण है भूत सूक्ष्म भी उसे दग्ध कर देता है यानी उसमें जो अंकुरित होने की शक्ति है तो चना भुनने के बाद चने में जो अंकुरित होने की शक्ति होती है अग्नि जैसे उसे समाप्त करता है ऐसे भुने हुए चने के तरह भूत सूक्ष्म में अंकुरित होने की चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात के रूप में जो शक्ति थी वह समाप्त हो जाती है ज्ञान रूपी अग्नि उसे भून देता है तो भुना हुआ चना भूख लगी हैं तो शुद्धा निवृत्ति का हेतु तो एक बार खा करके बन सकता है किंतु उससे और चैनों को उत्पन्न करना चाहेंगे जमीन में बो करके तो और चने उत्पन्न नहीं हो सकते ऐसे आत्मज्ञ का भूत सूक्ष्म जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर के रूप में बना रहता है लेकिन भावी शरीर के रूप में अंकुरित होने की उसमें शक्ति ना होने से वो आत्मज्ञान से जल गई समाप्त हो गई तो भावी जन्म उसका नहीं होता भावी जन्म का हेतु भूत भूत सूक्ष्म समाप्त हुआ और फिर बुद्धि का भी बाद हो जाता है तो बुद्धि का बाद हुआ तो बुद्धि जो अविद्या है अध्यास और उसका कारणभूत मूल अविद्या और अध्यास मूलक कामना और कामना मूलक किए गए जो कर्म वे सब समाप्त हो जाता है वो समाप्त करती है करता है कौन तो धीरा में धी शब्दित आत्मज्ञान तो उसे कहा गया कि ते धीरा ये तत्शुक्रम अति वर्तंती तो उनके जन्म मरण का हेतु भूत अविद्या काम कर्म और सुक्र से संस्लिष्ट भूत सूक्ष्म ये सब समाप्त हो जाते हैं उनके उनका प्रहण हो जाता है तो भावी जन्म उनका नहीं होता ए मोक्ष हैं तो यानि वे मुक्त हो जाता हैं। तो इस प्रकार ये आत्मज्ञ की सेवा मोक्ष प्रदायक भी हैं और अभ्युदय चाहने वाले के लिए भूति काम के लिए भूति यानि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली भी हैं ये आत्मज्ञान का फल अभ्युदय मोक्ष दिखा करके यह भूतार्थवाद है आत्मज्ञान का महत्व तो बताया प्रशंसा कर दी इसके भाष्य पर चर्चा हम लोग करेंगे फिर